संतों ने ही भगवान को सगुन बनाया सभी भक्तियों में समर्पण भक्ति श्रेष्ठ है पूजा करते हुए भगवान से कहें मैं तुम्हारा दास हूँ तो प्रेम उत्पन्न होता है इसमें शर्माने की क्या जरूरत है पहले भगवान के दास बने तब पूजा करें हम ना जाने अन्य कितनों के दास होते हैं जब औरंग के दास बनने से बचे तब भगवान के दास होंगे तो पूजा में समर्पण भक्ति कैसे आएगी हमें जो जो प्रिय हो वह सब हम भगवान को अर्पण करें इसमें सब कुछ मन से ही करना होता है केवल शारीरिक सख्त मेहनत करने से प्रेम पैदा होता ही है ऐसे बात नहीं चित विषयों में रखकर सेवा करे तो काम चोर करने की बात होगी ऐसी कामचोरी करना ठीक नहीं भगवान के प्रति मन लगाने के लिए सगुन उपासना अच्छी होती है वैसे तो सभी लोग किसी न किसी रूप में शगुन भगवान की ही उपासना करते हैं निश्चित समय और निश्चित साधन को तो उसमें प्रेम पैदा होता है हम जिसकी उपासना करते हैं वह भी आखिर शगुन ही होता है ना इसलिए उसे भी शगुन उपासना की आदत हो जाती है हम जिस मूर्ति की उपासना करते हैं उस मूर्ति में तेज बढ़ता रहता है जिस मूर्ति की उपासना किसी साधु ने की हो उस मूर्ति में बहुत तेज होता है और वह टिकता है और उनके लिए भी वह उपयुक्त होता है संसार का सच्चा रूप समझने के लिए सगुन उपासना ही कारण है सभी बोग बोग कर चिंता ना करना ही उपासना का मर्म है उपासना का तेज तो चमकना चाहिए यह तेज बहुत विलक्षण होता है पैसे या विद्धता का तेज इतना नहीं होता जिसका आधार उपासना का बल है वही संसार में सच्चा कार्य कर सकता है एक स्त्री आंखें मूंदकर बैठती थी तो उसे एक देवी दिखाई देती थी देवी उस स्त्री से बात करती थी और गृहस्थी सफल बनाने के लिए क्या और कैसे करना चाहिए यह भी कहती थी लेकिन उस स्त्री ने ध्यान करना छोड़ दिया तो देवी का दर्शन होना बंद हो गया उसी प्रकार एक लड़का आंखें मूंद बैठता था तो उसे सफेद दाढ़ी वाला साधु दिखाई देता था कैसे रहना चाहिए क्या करना चाहिए आदि बातें यह उस लड़के को समझाता था किंतु लड़के ने ध्यान करना छोड़ दिया और दाढ़ी वाला साधु दिखाई देना बंद हो गया इन बातों का अर्थ इतना ही है कि संभालने वाली शक्तियाँ हमारे पीछे होती हैं अतः हम उनकी उपासना करना ना छोड़ें। भगवान को संतों ने सगुन बनाया यह हम पर उनके बहुत उपकार है संत हमसे कहते हैं कि यह दृश्य मूर्ति तुम्हारी है तुम्हें आवश्यक सब चीजें देने वाला भगवान वही है यही कल्पना हमारे बीच बुद्धिगंत होती रहती है तो भगवान ही दाता है यह भाव निर्माण होगा भगवान दाता है यह मेरा आधार है वह मेरे सुख का सहारा है वह मेरा कल्याण करने वाला है यह समझ निर्माण होगी उसके पश्चात जो भी कुछ मिला है वह भगवान की इच्छा से ही मिला है यह श्रद्धा दृढ़ होगी और वर्तमान स्थिति में संतोष संतोषदायी होगा